प्रश्न प्रश्नोत्तर दीपमाला भक्ति और उपासना जिज्ञासा भगवान की प्राप्ति के लिए कर्मकांड ज्यादा जरूरी है या श्रद्धा भक्ति समाधान कर्मकांड कांड अपनी जगह है और श्रद्धा भक्ति अपनी जगह है। जीवन में समय समय पर सभी चीज़ों की जरूरत पड़ती है जैसे आप कहें भोजन जरूरी है या भजन इसका उत्तर यही होगा कि दोनों ही आवश्यक हैं आप जहां हैं वहां जो कर्तव्य प्राप्त है उसे करना उचित है बजाय उसे छोड़ने के भगवान भी कर्तव्य कर्म छोड़ने को नहीं कहते अपितु तो उसके द्वारा अपनी उपासना करने को कहते हैं स्वकर्मा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विंदती मानव गीता कर्म का संबंध जगत से करने पर वह कर्मकांड हो सकता है परंतु उसका संबंध भगवान से करने पर वही भक्ति बन जाता है यदि आपके कर्मों का निमित्त भगवान बन जाए तो आपकी सतत भक्ति होती रहेगी इसलिए हमारी दृष्टि से कर्म श्रद्धा और भक्ति सभी की आवश्यकता है